ननो तदा वृत्ति प्रयत्न भाव कतमृत्य अनुवृत्ति रितिया प्रश्न उठता है उस समाधि काल में आपने का वृत्ति की आवृत्ति करते रहे वृत्ति की आवृत्ति कैसे हो कौन प्रयत्न करेगा वृत्ति बना रहे एक आधा वृत्ति बना रहे आपने का ज्ञाता नहीं रह गया ज्ञाता स्वा हो गया ध्यान क्रिया भी स्वाहा हो गया ध्यय एकमात्र विषय रह गया एक ध्यमात्रृत्ति कहां से आ गई आवृत्ति पुनरावृत्ति एक आकार वृत्ति कैसे होगा अखंडिया ब्रह्मा चलाओ प्रत्येकता अनुदान ध्यान हो उसकी पराकाष्ठा समाधि और समाधि ध्यय आकार वृत्ति रहती है आरंभ में त्रिपुटी ज्ञाता ध्यान धेय त्रिपुटिया वृत्ति होती है अंत में धेय आकार वृत्ति होती है आपने कहा और वृत्ति को लगातार चलाए रखो बोल दिया कौन चलाएगा प्रश्न उठ रहा है वृत्ति का उत्पादक कौन है ज्ञाता वृत्ति का प्रयत्न भाव उत्पादक भी नहीं है उत्पादक कोई प्रयत्न भी नहीं है तो कैसे चलती रहेगी वो वृत्ति कथम वृत्ति अनुवृत्ति उस वृत्ति की निरंतर अनुवृत्ति कैसी हो सकती है इत्याशंका है तात्कालिक प्रयत्न अभावे तात्कालिक प्रयत्न न रहने पर भी प्राथमिका देव जो समाधि में बैठे तभी आपके संकल्प था उस संकल्प के प्रभाव से इसे मुक्तेश न्याय है। कहते हैं ना मुक्तेश न्याय प्रारत करने के लिए भी तो होते ना मुक्तेश न्याय छोड़ दिया छूट गई तो छोट गई छूटी हुई वह बाढ़ अपनी छोड़ते वक्त आपने जितनी ताकत डाली है उस वेग के अंदर चलते रहेगा जब तक समाप्ति पीछे भला वो ज्ञान भी हो गया हो आप रोकने का प्रयत्न कर सकते हो या उसकी स्पीड को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हो न कि तो आप उसके वेग को बढ़ा सकते हो न उसे आप रोक सकते हो न वेग को घटा सकते हो छोड़ते वक्त जो आपने छोड़ा सो छोड़ उसके बाद आपके हाथ से निकल गया अब कुछ नहीं कर सकते आपके प्रयत्न होता है जो होना है वो होगा जाएगा वो जिस लक्ष्य की टकरानी है वह टकराएगा। इसी तरह से समाधि के लिए बैठते वक्त निध्यासन शुरू करते वक्त जो आपने संकल्प किया है एक प्रयत्न किया मैं इस ब्रह्मा ब्रह्मासन में जो बैठा हूं वह निरंतर करते रहू कम से कम तीन घंटा चले चार घंटा चले जो भी आपने संकल्प किया बैठ गए प्रयत्न पूर्वक हो रहा है होते होते उस स्थिति में पहुंच गए आप जहां जयकर अश्ली समाधि आ गए हैं तब तो क्या होगा रुक जाए क्या समाधि होती है प्रयत्न बाबा जहां के संकल्प की आठ घंटे की तो आठ घंटा चलते रहेगा उसके बाद संकल्प फिर प्रारक्रमाधीन होगा नहीं वो भी कह रहे थी एक तो प्रायत्र जो आरंभिक प्रायत्न एक थम प्रयत्न दूसरा प्रयत्न दूसरा क्या कहा अधिक सहकारी दूसरा क्या अधिक हमारे ही अनेकों चलो का अभ्यास जो पुण्य उस पुण्य के बल पर समाज में उतनी घंटा हम जी जाएंगे प्रतिश्री है पुण्य क्या दो या तो आपने प्राथमिक जो प्रयत्न किया आरंभ में जो संकल्प करके बैठ गए उस आरंभिक प्रयत्न ही चलाते रहेगा उसको अथवा अदृष्ट यानी अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण से यानी वर्षों जाने दिनों के के दिनों अभ्यास के कारण से एक पुण्य विशेष जो हो रखा है उस पुण्य विशेष कारण से उस बल पर चलती रही जैसे कई बार होता है देखो दीपक आपने जला दिया तेल खत्म हो गया तो जलेगा नहीं क्या तेल खत्म होते ही वो बुझ जाएगा क्या उसके बाद भी जलते रहेगा कई बार इतनी देर तक जलता है वो वो सारा रूई चल जाता है जो आपने बनाया था बत्ती वो पूरी बत्ती भी जल जाएगी नहीं तो नहीं गया क्या बचा था? कुछ नहीं बचा वैसि भी हो सकती है रहते रहते ऐसे होता है शुरू में प्रयत्न किया आपने तेल डाला जलाया सारे प्रयत्न किया और उसको वैसे बने रहने के लिए नष्ट ना हो बुझ न जावे सारा प्रयत्न कर रहे हो आप आवाज से बचाते हो सब करके करने के बावजूद भी क्या होता है अंत में धीरे धीरे स्थिति आती है तेल भी खत्म हो गया अब अब आपको आप बार बार तेल डालना अब प्रयत्न चल रहा था धीरे दिर धीरे आप ऐसी जो पहला प्रिंट डाला हुआ तेल है उसके वजह से वो जलते रहे भले तो दोबारा अपना डाल जैसे नवरात्र अनुष्ठान करते हैं लोग क्या करते हैं दीपक जलना बुझना ही चल चौबीस घंटा चलते रहे करते हैं नौ दिन के बाद क्या कर फिर तेल डालते रहेंगे क्या नहीं बुझाएंगे अपने मुंह से कर तेल डालना छोड़ दिया। जल रहा है, जल रहा है जल रहा है। जितना तेल लास्ट में आपने डाला जलते रहे दसवीं भी पार हो गए इक्यासवी तक भी चलते रहे काफी डाल रखा है बुझेगा अपने आप आरंभिक जो प्रय आपने जो डाला हुआ है उसकी वजह से वो चलते रहता है यहां पर भी आर्मिक प्रयत्न की वजह से समझो अथवा अच्छा दूसरा ऋतु तो क्या दिया आप ही का दृष्टि तो काल में आप प्रयत्न कर रहे प्राण लेने को शासन का, का प्रयत्न हो रहा है? रहा है कैसे चल रहा है निरंतर चल रहा है अदृष्ट वी वजह से यह भी कत अदृष्ट वास्तव चल सकता है चलते तो जवाब दे रहे हैं सहित वृत्तीस्तु प्रयत्थित अदृष्टाभ्यास संस्कार सचिवादे वृत्ती नाम वृत्तिस्तो वृत्तियों की जो अनवृत्ति है वह प्रथमा प्रयत्ति प्रथम प्रयत्न के वजह से निरंतर चलते रहेगा प्रथम प्रयत्न बने रंभिक जो संकल्प में बैठे हुए हो निश्चय किया इतने देर से मैं समाधि में रहूंगा अच्छे से वो ध्यात तो खत्म हो गया बीच में ध्यान भी खत्म हो गया बेकार रह गया वृत्ति तो वृत्ति चलती रहेगी अथवा कहां से आ गया असकृत अभ्यास संस्कार से असकृत जो अभ्यास किया एक बार थोड़ी किया समाधि के लिए एक बार बैठ गए समाधि थोड़ा लग जाता है अनेकों बार आपने अभ्यास उस अभ्यास की संस्कार है वो संस्कार के वजह से है, वो संस्कार अदृश्य वजह से है, चलती जैसे चक्र का इसमें अलाद चक्र जो मांडव की गाय था घट का भी चक्र डंडा घुमा गया एक डंडे को पकड़े रखे तो घट बन क्या? गया डंडे को निकाल गया साइड में छोड़ेगा तो चल रहा कि नहीं चल रहा होगा अब चलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा कुंभकार आरंभिक प्रयत्न के कारण से वो चलता काफी देर तक चलता है घड़ा बना लेता है, जहां देखता है जहां धीमी उत्पत्ति के लायक नहीं है, फिर बगल में डाल देगा और घड़ा निकालेगा इस बीच में जो दौड़ रहा है आरंभिक प्रयत्न के वजह तो से कोई घुमा उसी समाधि होगा कौन करेगा? नहीं, इतने घंटे तो संकल्प तो वो तो अभ्यास के साथ होगा ना? आप बाद में स्थिति तो होता है आप जितना समय कल सोचे उतना समय बैठ भी नहीं शुरू और जितने घंटे बैठे उतने घंटे में भी वहाँ समाज हो रही है कि मनोराज जो रहे भी नहीं कर शुरू में तो बात अलग थी। ये उसकी बात करें कि जो समाधि पहुंच गया वहां शंका हो रहा है बेकार रूप निरंतर चलेगी जो आपने कहा वो कैसे होगा उस अवस्था की शंका कर रहे हैं तो उस अवस्था में जवाब दे रहे हैं ना उस स्थिति में पहुंचा आदमी संकल्प मात्र समाज में जाएगा एक विदेश में जापान में धाही सी मतो यहां वो ऐसे उपकरणों को बनाया था जिससे आपके ऊपर फिट कर देगा ना और बिठाकर बोलेगा आप ध्यान करो वो रीड कर सकता था आपके माइंड को कि आपका मन जो है सात्विक वृद्धि चल रही है राशि वृद्धि चल रही है तानसिक वृद्धि चल रही है वो पकड़ता था मशीन बताती थी ऐसी मशीन बना दिए थे एमआरआई मशीन और उसी से वो पूरे मीटर में आ रहा है आप, मन, मन आपकी जितनी चंचल होते जाता है उतनी। और ये तो उसकी आकार अलग अलग हो जाता है ग्राफ में और ये समाज की ओर जा रहे हैं तो धीरे-धीरे दीर्घ सीधी लाइन हो जाती है और जब अपने आप को बड़े बड़े योगी बोलते थे ना उनको क्या करते थे वो लोग संस्था बना लिया था उसने वो संस्था के मानसून को बुला था आप हमारे यहाँ आइए योग सिखाइए खूब कराए रहे सब करते रहे, पैसा कर पैसा उसे खुश कर देता था अगर आप आप हमारे मशीन में आइए देखते आप कितने महान योगी है मशीन बताएगा आप किधे समाधि कर सकते हैं किधर ध्यान आप कर पाते हैं दूसरों को कराने में तो एक्सपर्ट है आप और मिटी मीठी वाणी बोल करके दूसरों की ध्यान करा देते हो खुद की ध्यान कितनी हो रही है देखा दे नहीं हो पाता नाइन्टी परसेंट फेल हो गए अच्छे अच्छे योगी फेल हो गए मशीन साहब रजोगुनी विचार चल रहा है विचार ऐसे महेश योगी हमारे जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी और पायलट बाबा सुदेवानगिरी सरस्वती ये लोगों को परीक्षण जब किया था वो तो सफल हुआ और सबसे नहीं सफल हमारे गुरु जी पढ़ लिया इसलिए हमारे गुरु को गुरु, गुरु मान लिया उसने जितने तो साधुए सबको ऐ बेकार है तो गुरु ने बनने लायक नहीं हमारे तो खुद के ध्यान नहीं लग रहे है, हमारा ध्यान क्या लगाया हमें क्या सिखाया उसने कहा पुस्तक लिखा एवरिज हायर कॉन्श और अपने लिख दिया उसे साफ एक मात्र योगी जी जो हमारे मशीन के साथ निन्यानवे प्रतिशत वास्तव में समाज में जो गया है तो एक मात्र ही है इसे मैंने वो गुरु के रूप स्वीकार किया अब बाद में संन्यास ले लिया हमारे गुरु जी से तो सन्यासी हो गए ऋषिकेशान का नाम हो गया और वो उस पुस्तक में सारा वर्णन किया गुरु जी ने उसकी पुस्तक की भूमिका भी लिखी इसीलिए तो ऐसे लोग भी हैं जो आपकी वृत्तियों का मशीन भी है आज के जमाने में बता सकते हैं कि वृत्ति उसमें कैसी होती और इनके विषय इनकी विशेषता संकल्प किया गुरु जी ने कह रहे थे देखो अभी मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं पूर्ण बहिर्मुखी हो पूर्ण बहिर्मुखी हो पूर्ण रजोगुड़ है मैं योग निग्रा करके अपने आप को तो नींद ले जाऊंगा तो शरीर थका हुआ है इतना प्रवचन गथा करने के बाद तुझे मिल जाए फटाक से पहले बहुत करके तैयार फिर ये कोई वहां से रजगुण में आऊंगा चालीस मिनट के बाद में समाज में, में, के में और तीन घंटे फिर तो उसके बाद समाज में रहते तब फिर वापस तीन घंटे चालीस मिनट हमारे पहले बोल देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारा तो ऐसे ऐसी आनी चाहिए मिशन सही है तो तुम्हारे अब तो बैठे शुरू किया हमने योग निकला फिर किया जो अपने ज्ञान किए तामस प्रक्रिया फिर रजोगुंड में आए फिर समाधि का संकल्प किया तीन घंटे की फिर समाधि में गए तीन घंटे के ये अभ्यास का खेल है सिद्ध महापुरुष है वो अभ्यास अनेकों जन्मों की है सिवान जी ने यहाँ भी अभ्यास कराया था उनको बाजू करते रहे हैं इसलिए उनके क्षमता वो थी वो संकल्प से कुछ भी कर जाते हैं मर्जी से जाते, जाते चौबीस घंटे में एक घंटा ग्रह करते हैं बस सोते न सोने का नाम देखे नहीं हम लोग सोते कभी नहीं देता लेटे बैठेंगे इनक्रा करेंगे औंटे एक घंटा फिर वापस का ले करने लेन कुछ करते ऐसे मान लो, तो महानी संकल्प से कर सकते हैं को पर ज्ञानी साधारण का नहीं गोचरा नाम वृत्ति नाम अभिवृत्तरा बिल्कुल समाधि की बात जात एक मात्र है वहां ध्यान क्रिया नहीं है ज्ञाता, ज्ञान, नहीं है केवल का, का है, ऐसी समाज व्यवस्था में रहने वाले की बात हो रही है उनकी वृत्तियों की अनुवृत्ति कैसे होते है प्रश्न प्रवाह रूपेण अनुगतिस्तु अनुवृत्ति बने प्रवाह रूपेण उसकी जो अनुवृत्ति है अनुगति है, है वो कैसे होती है प्रथमादपी प्रयत्ना समाधि पूर्व कालीनादी मतलब समाधि के पूर्व कालीन जो उनका प्रयत्न है संकल्प आदि उसी के वजह से तो क्या है अद्रिस्टम। क्या? यह पुण्य विशेष साधारण पुण्य पाप से अतिरिक्त एक विलक्षण पुण्य होता है उस विलक्षण पुण्य समाधि के योग्य पुण्य है स्वर्गादि को देने वाला पुण्य नहीं है नरगादि को देने वाला पाप नहीं ऐसे पुण्य पापों से विलक्षण लोक रूपी फल प्रदान करने वाला पुण्य भी नहीं है और लोक का निकृष्ट लोगों को देने वाला पाप रूपक कर्म फल भी नहीं है उन दोनों से विलक्षण समाज के योग्य पुण्य अलग होता है जो यहीं पर मुक्ति की ओर ले जाने वाला पुण्य है उस पुण्य की बात कह रहे हैं कर्मकांड करके स्वर जाने के पहले जो पुण्य है उन पुण्यों का भी समाज लग जाएगा मन पुण्य से समाज नहीं लगे उस पुण्य के समाधि के पास सुविधा होगी जितना भी कर्म करेंगे स्वर्गादी की कामनाओं से करूंगा उन कर्मों से जन्य जो पुण्य है वो स्वर्गादी फल को ही देगा समाज के फल को नहीं दे सकता निष्काम भाव से जो कर्म कर रहे हैं हम वे कर्म वे तक ध्यान वगैरह ही हमें समाधि की ओर ले जाने वाला है उन कर्मों से जन जो पुण्य है उसको यह कह रहे हैं अशुक्ल कृष्ण कर्मा यह पुण्य विशेष जो कि योग सूत्र कवल्य पाद सूत्र संख्या सात में कहा है योग सूत्र पतंजलि ने करमा शुक्ल कृष्णम योगिना त्रिविदम विधरे अशुक्ल कृष्ण कर्म होता है योगियों का योगियों का जो कर्म कैसा है शुक्ल और से भिन्न अशुक्ल कृष्णम कर्म कैसा होता है केवल शुक्ल वाले भी होते हैं केवल कृष्ण वाले भी होते हैं शुक्ल कृष्ण मिक्सचर वाले भी होते शुक्ल पुण्य कृष्ण मन पाप केवल पुण्य वाले देवता आदि केवल पाप वाले नरक तिर आदि पुण्य पाप मिश्रण वाले मनुष्य आदि त्रिविधम इतनेश मनिजीवों का योगियों का कैसा होता इन तीनों से लक्षण होते हैं जिनके यहाँ न पुण्य न पाप है इस तरह का पुण्य पाप नहीं जो विभिन्न शब्दों को भोग देने वाला है किंतु ऐसा पुण्य विशेष है जो उनको समाधि की ओर ले जाने वाला है उस पुण्य विशेष की बात क्या है उस पुण्य की वजह से है उनकी वृत्ति की अनुवृत्ति होती रहती है यदि पतंजलिना सूत्र तत्व यश्च असकृत अभ्यास संस्कार है समाज अभ्यास जनित भावना संस्कार विषय ऐसा तीसरा हेतु उस पुण्य से भी अलग संस्कार मात्र को ले लो क्या संस्कार बना हुआ है आपके पास सामाजिक संस्कार है कैसी संस्कार बनी हो असकृत अभ्यास संस्कार है पुनः पुनः असकृत बने पुनः पुनः सामाजिक अभ्यास के उस। जनितो उससे जनजो भावना के एक संस्कार विशेष आपके अंदर है उस संस्कार विशेष के कारण से ताभ्यास कारण जन जन्मांतरों का पुण्य विशेष और इस जन्म के अभ्यास संस्कार विशेष के कारण से वर्तमान भवती जो वर्तमान है उनके वजह से वृत्तियों की अनुवृत्ति होती रहती है अयम समाज पूर्वाचार्य न निरूपित अरे आप जिस समाज की चर्चा कर रहे हो ऐसे समाज में कहीं शास्त्र में वर्णन ही नहीं है ऐसे पूर्व कह रहा है इत्या नहीं भाई क्यों नहीं है सा में सारा संसार का गुरु जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण क्या कृष्ण मंदे जगदगुरु रोज जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण ही गीता में एक समाधि की चर्चा किए हैं छठे अध्याय में तो सर्व सर्वगुरुणा श्री पुरुषोत्तम कृष्णे निरूपित्वाद ऐसी आप का मत कीजिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में इसका चर्चा किया है यथा दीपो निवातस्थ इधा भगवान अर्जुना यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता इत्यादि श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से इत्यादि फिर अनेकधा अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इमे इसी समाधि रूपे पदार्थ का वर्णन निरू, निरूपय किसके लिए निरुपयत, अर्जुन आय अर्जुन रूपी शिष्य के लिए निरूपण किया है इदादी निंगते स्मृता इसकी भी बहुत विस्तार रूपे मैंने समझा दिया है है ना निवातस्थल का अर्थ वायु रहित अर्थ नहीं करना चाहिए वायु रहित स्थल में दीप जलेगा ही नहीं दृष्टांति बिगड़ गया ठीक है क्या अर्थ करना था इसका निवात स्थग क्या किया था इसका अर्थ यही है कि वायु है लेकिन चलायमान वायु नहीं वायु है वायु चल नहीं है प्रवाहशील नहीं है नंबर एक नंबर दो एक तो प्रवाहशीलता का भाव निवाद सबसे ना पड़ता है दूसरी बात स्थिरता वो लव कैसी होगी जब प्रवाहशील वायु ना हो तो लव स्थिर होगा तीसरी निरंतर वृत्ति की अनुवृत्ति भी है निरंतर जल रहा है ना वो जल भी रहा है लव हिल नहीं रहा है लव चल रहा है स्थिरता से युक्त वृत्ति की अनुवृत्ति भी है यह सारे पॉइंट्स में निवात स्थित सबसे निकल रहा है वो सब समाधि में समाधि में फिर क्या है वृत्ति है वृत्ति की अनुवृत्ति भी है और वृत्ति चंचलता नहीं स्थिर है स्थिरता का तात्पर्य क्या है ठोस नहीं एकाकारिण परिणाम क्या लव स्थिर रहे का मतलब क्या वो निरंतर परिणाम भी हो रहा है जल भी रहा है फिर स्थिर का तात्पर्य वहां चंचलता से रहित है कारण क्या है प्रवाह युक्त वायु वहां नहीं है किंतु वायु है तद्दत आप समाधि में हैं, आप हैं, यानी कि आप नहीं है वृत्तियां भी है आप भी है वृत्ति भी है लेकिन आप वहां स्वरूपाकर हो जाते हैं ये वायु वहां पर किस प्रकार से अग्नि से अभिन्नता को प्राप्त होता है जीवन अनेकों बातों को का ध्यान रखते हुए दृष्टान्त यथादी को निवात हो लिंगते किसी क्या न लिंगते हिलता नहीं अर्थात तो वृत्तियां हिलते नहीं सही वृत्तियां तो हो रहे हैं वृत्ति में अनुवृत्ति भी सिद्ध किया हमने अभी अभी लेकिन वृत्ति में अनुवृत्ति होता हो वो अनुवृत्ति एक आकार विषय एक विषय आकार है अनेक विषयों को बदलता नहीं तो में है समाधि में अभी समाधि का भी अभ्यास करना पड़ता है उसके बिना अज्ञान का नाश नहीं होता समाधि एक बार लग गया उतने मात्र से आप ये मत समझे कि आपका अज्ञान पूर्णतया खत्म हो गया ऐसा नहीं तो समाधि के वजह से आपको क्या होगा रिद्धि सिद्धि मिल जाएंगे और चक्र फस जाएंगे समाधि का अभ्यास बनाए रखना निर्ध्यासन के बाद अभी निर्विघन समाज में गए नहीं अभी उस तक पहुंचाएंगे अभी आएगा अभी उसमें जा रहे हैं अभी तो अभ्यास की बात कह रहे हैं ना इसीलिए अभ्यास के पश्चात अंतिम स्थिति होगी उसको धर्म एक समाज धर्मे समाधि अनेकधा टीका में देखिए यथा जनवा दे स्मृता इत्यादि भी श्लोक अनेकदम नाना प्रकार भगवान ज्ञान संपन्न ज्ञान ऐश्वर्य संपन्न जो भग, भग है ना छठ भग तद्वान ज्ञानेश्वरी संपन्न जो ईश्वर है निर्विकल्प समाधि अर्थम अर्जुनाय शिष्याय पदार्थ को अर्जुन के लिए अर्जुन कौन व शिष्य के लिए व गुरु ने उपदेश दिया अब इस समाधि का फलों की वर्णन करते हुए असली में पहुंचे वास्तविकल समाधि निर्विकल समाध में भी अनेक अवस्था बनगा असली अंतिम कहा रहेगा वो अश समाधर फल समाधि का भी अवान्तर फल है मुख्य फल है दो फल है अनादा भी संसार है संचिता कर्म कोटय विलयम या शुद्धो धर्मो विवर्धते अनादो यह संसार है इस अनादि संसार में रहते हुए आपने जो करोड़ों कर्मों का संचय किया है वह संचित कर्म मात्र का नाश सो संचित कर्मों का नाश कर्म कोट है संचिता संकिता कोट है कर्माणी सर्वाणी क्या होता है अनेन विलयम विलयमती इस समाधि के द्वारा विलय को प्राप्त हो जाते है शुद्धो धर्मो विवर्धते शुद्ध धर्म की वृद्धि होगी देखो क्या हो रहा है शुद्ध धर्म की वृद्धि हो रही है शुद्ध धर्म की वृत्ति होते होते होते, होते, होते शुद्ध धर्म की पराकाष्ठा में पहुंचेगा जब तब अज्ञान पूर्ण और शुद्ध धर्म क्या है जिसकी पराकाष्ठा धर्म मेरे समान शुद्ध धर्म के बारे में बताएंगे अगले शब्द में अनाज और अनाज शब्दों का स्पष्ट है ये हमने अस्विन संसार है इस संसार में संचिता संपादिता कर्म कोट है कर्मान पुण्य लक्षणान कोट है जोक्षण अपरिमता एक करोड़ कर्म ऐसी नहीं करना तीन करोड़ कर्म ऐसा नहीं कोठे बोचन ना बोचन का क्या करे आप तीन में रुक जाओगे तीन संख्या तीन करोड़ कर्म नष्ट होगा ऐसा नहीं उपलक्षण है ये अपरिमिता नहीं अनंत जितनी भी कर्म है आपका अरबो खरवो जितना भी होगा संचित कर्म सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं अने समाधि ना विलयम यानश्यंती चाश कर्मा तस् परावृत है ज्ञान सर्वकर्माण भस सात्जुन इत्यादि श्रुति शुद्धो धर्म शुद्ध धर्म का मतलब क्या सविलास अविद्यावर्तक साक्षात्कार साधन भूतो धर्म शुद्ध धर्म शुद्ध धर्म क्या है जीव पर जो साक्षात्कार योग्य धर्म का नाम शुद्ध धर्म के योग्य पुण्यपालक गया ना उन्होंने उसी प्रकार से साक्षात्कार के योग्य जो पुण्य है उसका नाम शुद्ध धर्म सविलास कार्य सहित अविद्या का निवर्तक जो जीव ब्रह्म तो का साक्षात्कार उस साक्षात्कार का साधनीभूत जो पुण्य है उस पुण्य का नाम शुद्ध धर्म का आ है वह धर्म की आपके अंदर वृद्धि होगी अभ्यास निर्विकल समाधि का भी अभ्यास बढ़ते बढ़ते बढ़ते अंतिश भी क्या होगा साक्षात्कार हो जाएगा बस साक्षात्कार होने पर ही अभ्यंग समाधि से अध्ययन समाधि साक्षात्कार के लिए एक अंतरंग साधन क्योंकि समाधि ने क्या किया आपके ऐसे एक विलक्षण पुण्य कहो यशु धर्म संज्ञा दे रहे हैं उत्पन्न कर देगा जिससे कि जीवन में कृत्व अनुभूति हो करके अध्ययन का नाश होगा कर। इसलिए कहते हैं तथा तो किम प्रमाणम इसे क्या प्रमाण है ऐसा होता है इसे क्या प्रमाण है कद प्रमाण स्वयं योग सूत्र देखो कैवल्य पाद का चौथा सूत्र में लिखा है प्राहु में प्रा समी योग विषत्यशी मृतधारा सहस्रश धर्म मेघ माह समाधि समाधिम इस समाधि को योग योग के महान क्या था लोग जो है ना धर्म मेघ नाम से पुकारते धर्म मेघ क्यों यह ऐसा धर्म है जो क्या वर्षा करेगा जब या ऐसा पुण्य है जब वर्षा करेगा तो आत्मा का साक्षात्कार करेगा इसे इसका नाम धर्म में वर्षति क्योंकि वर्षती धर्म ये जो धर्म क्या कर रहा है अमृत धारा सहस्रश वर्षति हजारों हजारों की संख्या में अमृत की धारा की वर्षा करती है तो मतलब क्या निरंतर अब आंध स्वरूप में लीन हो जाती अमृत धारा निरंतर बादल सहस्रशा अमृतारा वे जैसे आपकी अतिशयन योग, योग ब्रह्म साक्षात्कार देखो अतिशयन योग ज्ञानी कौन होगा आखिरी में ब्रह्म साक्षात्कार वाला ही होगा ये योगेश्वर कृष्ण त्र पार्थोधनुर योगा नाम ईश्वर यो है जी योगेश्वर सकल योगों का ईश्वर है योगियों के ईश्वर होना बहुत आसान है योगों का ईश्वर होना बड़ा कठिन होता है।, है योगी नाम ईश्वर आनंद अलग हो योगेश्वर आनंद अलग चीज होता है योगों का ईश्वर सकल योगों का योग का मतलब क्या समाधि योग चित्रवृत्ति योग सकल प्रकार समाधियों के ऊपर भी अपना शासन रखता हुआ अपने मुट्ठी में रखता है मर्जित समाधि में पहुंचने की क्षमता अढ़ाई समाधि जो धर्म में एक समाधि तक पहुंच जाता है इमाम इमुकल्प समाधि एतार निरुकल्प समाधि है धर्म मेघम प्रा हो धर्मिक समाधि कल्प करते हैं स्पष्टमेटी किसी बाघ कारण क्यों जिस कारण से समाधि यज समाधि धर्मामृतारा धर्म लक्षणा अमृत धारा सहस्र सवसि धर्म कैसा धर्म साक्षात्कार रूपी जीव ब्रह्म साक्षात्कार रूपा जो धर्म है वही अमृत है वह अमृत रूपी धारा आनंदानुभूति रूपी जो धारा आत्म साक्षात्कार रूपी जो धारा उसको सहस्र सवसि हजारों प्रकार से आप अनुभव में आते रहता है क्षण में कमस्थाय कृत्याखो परिषद में कहा है श्रोत है क्षण एक क्षण समाधि में रहते हैं तो कर्तुश्या आनंद है वो अनुभव अतः धर्म में प्रवृति पूर्वेण अन्वय सूत्र अप्रसंख्या सर्वदा विवेक ख्या धर्म एग सी पतंजलि का योग सूत्र है योग सूत्र का कबल्य जब पाँच है उसका तो चौथा